अब हम श्री सुभाष पालेकर तीसरी आ, जो सत्र है आज का जहाँ जहाँ समस्या है तीस सितम्बर दो हजार तेरह को शुरू होने गेहूँ की दए, दिखा, तो आप आप किसी किसी को को एक और इसको पानी बोला हो दुश्मन बाहर के नहीं खुद खुद के दुश्मन हो दुश्मन बाहर का नहीं होता आपके अंदर एक चांदाल चौकड़ी है काम मोह, लोभ और ये सही दुश्मन है हिंसा करने वाले आध्यात्मिक कैसे हो सकते चाहे कोई भी हो हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए मैं खड़ा हूं धर्म कौन सा है ये बता सकते हैं कपड़े से शरीर से बता सकते हैं क्या विशेषता है कि हिंदू है मुसलमान है क्रिश्चियन है ये, ये, ये बौद्ध है जैन है क्या विशेषता है कोई विशेषता नहीं शरीर वही है कपड़े वही है विचार वही है अच्छे बुरे विचारों का फुतला मानो है, है। साथियों संत भी अंदर है राक्षस भी अंदर है बाहर नहीं है अंदर के राक्षस को दबाकर संतत्व को उठाना ही आध्यात्म है अंदर के राक्षस को दबाकर अंदर के संतत्तों को ऊपर उठाना ही अध्यात्म और क्या है आध्यात्म। तो लड़ाई बाहर की नहीं लड़ाई अंदर की है अगर लड़ाई जीतना है तो अंदर की लड़ाई जीती है वो सबसे महत्वपूर्ण तो है किसी को दोष देना सरल है लेकिन स्थिति को संभालना इतना सरल नहीं होता कहीं तो, तो भी हमारी गलती होती है में एक बहुत बड़ा कार्यशाला थी जीरो बजट खेती की छह दिन की के. केरल के मुख्यमंत्री ने आयोजित की थी अच्युतानंदन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे कि पूरी टीम लगी हुई थी वो दो समय थे अंतिम दिन एक मुसलमान स्टेज पर आया ने पानी लिया संकल्प किया कि मैं अज्ञान में था मालूम नहीं था देशी गाय का महत्व तो क्या है मैं गाय काटता था मैं गाय खाता था क्योंकि बचपन से करता आ रहा था लेकिन ये छह दिन सुना मैं कितना पाप कर रहा हूं मैं कितना राक्षस हूं हाथ में पानी दिया संकल्प छोड़ दिया कल से मैं जीरो बजे खेती करूंगा गाय काटूंगा नहीं गाय खाऊंगा नहीं नहीं शुद्ध कर तलवार को तलवार से काटी जाती है बंदूक को बंदूक से काटी जाती है विचारों को बंदूक से नहीं काट सकते आप विचारों को तलवार से नहीं काटते विचार विचार की लड़ाई होनी चाहिए ये लड़ाई अंदर की होती है जो हमारे अंदर बैठे हुए एक दुश्मन है, सही दुश्मन वो है हमको भटका रहे हैं हमको ले जा रहे कहीं ना कहीं भटका रहे हैं। जब दूसरे को दोष देते हो अंगूठा अपनी तरफ होता है खुद को जांचना चाहिए कि हम कहा है खड़े खैर तरह का है अज्ञान को मिटाओ सही तरह क्या क्या है अज्ञान को मिटाओ जो अज्ञान सारी वारदातों के पीछे होता है वो अज्ञान को सारा अनर्थ बंद हो जाएगा सारा अनर्थ बंद हो जाएगा सचियों भोजन पूर्व सत्र में हमने देखा कि भूमि अन्नपूर्णा है अन्नपूर्णा क्या होती है अक्षय थाली अन्नपूर्णा की थाली कैसी होती है अक्षय थाली कितना भी खाओगे कितना भी खिलाओगे समाप्त उसी तरह ये भूमि इतनी अक्षय थाली है कितना भी निकालो कम नहीं हो लेकिन जो भूमि में है तो जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं है रोटी के रूप में नहीं है दाने के रूप में पकाने का काम आनन्त करोड़ सूक्ष्म जीवाणु करते और देशी गाय का गोबर इन जीवाणु का क्या है जामुन यहां तक हम पहुंच गए ये तो ठीक हुआ कि गोबर चाहिए कितना गोबर चाहिए तेंजे। तेंजे। कितना गोबर चाहिए क्योंकि बचपन से देख रहा था कि कितना गोबर का खाद डालते हैं खरीद कर मेरे मामा मेरे माता के भाई क्या कहते थे आप जी। मामा जी उनके पास 250 एकड़ भूमि थी 250 एकड़ यानी पंद्रह बीघा नहीं पंद्रह बीघा 200 गाय थी देशी गाय 50 भैंस थे तो भी मामा जी हर साल गोबर का खाद खरीदते थे मैंने उनको पूछा था कि मामा जी ऐसा क्यों करे आप ने बोले इतना मात्रा में गोबर का खाद डालोगे तभी उत्पादन अच्छा मिलता है परंपरा से चली आ रही ये बात कितनी व्यावहारिक है इस स्थिति में अगर मैं कहूं कि कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है तो भी अच्छी फसल मिलती है तो कोई मानेगा नहीं क्योंकि अनुभूति जन्य जो ज्ञान है वो रोक रहा है आपको टोक रहा है नहीं हो सकता जंगल में कहां खाद है जो खाद की बात कर रहे हैं जंगल में कहां खाद है वहां अंग फल क्यों लगते हैं? हमारे 40 लाख किसान जीरो बज खेती कर रहे हैं एक दाना भी खाद का डालते नहीं वह कमी क्यों नहीं है पौधों में अच्छी फसल क्यों आ रही है इसका मतलब है कुछ तो भी गड़बड़ी साथियों एक एकड़ के लिए कितना गोबर चाहिए इसका अभ्यास करने का मैंने निश्चय कर दिया क्योंकि मैं देख रहा था कि गांव के दो प्रतिशत किसान जो साहूकार हैं जिनकी क्रय शक्ति बहुत ज्यादा है खरीदने की क्षमता है वो तो ट्रैक्टर से गोबर का खरीदते किसानों से लेकिन जो बेच रहा है साढ़े अट्ठानवे प्रतिशत किसान क्या करेगा आम किसान खेती नहीं करेगा कैसे संभव है कि इतना बड़ा खाद ला ले गां से मिलेगा तो फिर अनुसंधान चालू कर दिया कि कम से कम कितना गोबर चाहिए खाद के रूप में नहीं खाद के रूप में नहीं जामन के रूप में हर फसल पर प्रयोग चालू कर दिया एकड़ एक में हजार किलो गोबर दूसरे एकड़ में 900 किलो तीसरे एकड़ में 800 किलो 700 किलो 600 पाँच सौ चार तीन सौ किलो एक एकड़ दो सौ पचास किलो दो सौ किलो एक सौ अस्सी एक सौ साठ एक सौ चालीस एक सौ बीस किलो प्रति एकड़ सौ किलो नब्बे अस्सी सत्तर साठ पचास चालीस तीस बीस दस किलो से लेकर एक के अलग अलग प्लॉट दस दस गुंठे के दस गुंठे माने आपका आधा बीघा लगभग पाव बीघा लगातार छह साल परीक्षण किए लगातार अलग अलग सेंटर थे अनुसंधान के अब अंत में मालूम पड़ा कि चाहे कोई भी फसल हो गन्ना हो या बागवानी सब्जियां हो धान गेहूं कपास दुनिया में जितनी भी फसलें होती है अगर वो बढ़िया ढंग से लेना है अच्छी ऊपर लेनी है तो प्रति एकड़ एक हजार किलो गोबर की आवश्यकता नहीं 900 किलो की नहीं 800 किलो की नहीं सात किलो की नहीं छह सौ नहीं पांच नहीं चार 300, 200 नहीं 100 नहीं 90 नहीं 50 नहीं 20 नहीं केवल 10 किलो देसी गाय का गोबर महीने में एक बार एक एकड़ एक के लिए काफी है केवल 10 किलो केवल 10। किलो आपका तो दिमाग फट गया भाई कैसे संभव है 10 किलो से कहा होगा ये कैसे संभव है क्योंकि अभी तक आपने न जाने कहां कहां से ट्रक ट्रैक्टर से गोबर का खाद लाते हैं ट्रक ट्रैक्टर से डालते हैं रासायनिक खाद भी ट्रक ट्रैक्टर से डालते हैं गोबर का खाद भी डालते हैं चो का खाद भी डालते हैं कंपोस्ट भी डालते हैं खल्डिया भी डालते हैं समाधान नहीं है तो तालाब का गाद भी डालते हैं तो भी फसल मिलती नहीं उत्पादन मिलता नहीं और आप बोल रहे हैं कि दस किलो गोबर से होगा कि हमें पागल बना रहे हो मूर्ख बना रहे हो आपके मन में जरूर सवाल हो सवाल इसका कारण है कि आपके मन में कृषि वैज्ञानिकों ने एक गलत बात बिठा दी क्या कहते कृषि वैज्ञानिक गोबर गोबर का खाद रासायनिक खाद जड़ों का खाद्य होता है इसलिए ट्रक ट्रैक्टर से डालें ये गलत कहते हैं झूठ कहते है खुलेआम बोल रहा हूं कृषि वैज्ञानिक ये झूठ कह रहे हैं गलत कह रहे हैं गुमराह कर रहे किसानों को हकीकत यह है कि कोई भी गोबर का खाद कोई भी रासायनिक खाद कोई भी कंपोस्ट कोई भी गोबर किसी भी जड़ का खाद्य होता नहीं दिमाग में से बात निकाल दीजिए खाद निकाल दीजिए एक सत्य उन्होंने आपको बताया ही नहीं अभी तक कृषि वैज्ञानिकों ने एक सत्य आपको बताया नहीं वो सत्य है किसी भी पेड़ पौधे का साढ़े अट्ठानवे प्रतिशत शरीर 98.5 परसेंट बॉडी केवल हवा पानी और सूरज की रोशनी से बनती है जो हम देते नहीं। अगर वो वैज्ञानिक सत्य है कि कोई भी फसल हो कोई भी पेड़ पौधा हो मानव का शरीर भी केवल साढ़े अट्ठानवे प्रतिशत हा शरीर केवल हवा पानी से बनता है सूरज की रोशनी से बनता है से देने की बात ही कहां आती है बात ही कहां आती है ये लोग आपको झूठ बोलते हैं अगर हिम्मत है तो सामने आइए सिद्ध करें कि साढ़े अट्ठानवे पति से शरीर हवा पानी से नहीं बनता सिद्ध करें। खुला चैलेंज साथियों जब मैं दावा करता हूं साढ़े अट्ठानवे प्रति शरीर हवा पानी से बनता है सूरज की रोशनी से बनता है तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं सप्रमाण सिद्ध करूं इट इज माई कमिटमेंट टू प्रूव इट साइंटअपी हम देखेंगे अब इसके वैज्ञानिक प्रमाण क्या है आपकी धान की फसल अभी खड़ी है या गन्ने की फसल खड़ी है या पापलर का पौधा खड़ा है वो तो बोलना ही पड़ेगा ये तो बोलेंगे पापलर की भी नहीं बोला हो सकता है पत्थर भी मार सकते हैं आप लोग खड़ी है खड़ी फसल को आप काटिए मुझे बताइए आप रासायनिक खाद डालते हैं या कोई भी खाद डालते हैं केवल 20 किलो डालते हैं कि फसल को बढ़ने के लिए भी डालते हैं फसल को बढ़ने के लिए वृद्धि के लिए अब आपने फसल को काटा हरी फसल है अभी खड़ी है उसका भार किया सपोज 100 के सपोज 100 किलो है कितना काटा आपने 100 kg. मोबाइल स्विच ऑफ करे किसका मोबाइल है स्विच ऑफ करे अगर इसके बाद मोबाइल बजेगा तो मोबाइल आपसे लिया जाएगा और कुए में डाला जाएगा आपको कूदना पड़ेगा तो देखिए सा 100 किलो गन्ना हमने काटा या कोई फसल काटा अब ये 100 किलो जैव भार एक प्लास्टिक की सीट पर लीजिए या सीमेंट कॉन्क्रीट के फर्श कर लीजिए और उसको धूप में सुखाइए धूप में सुखाइए पूरा सुखने के बाद पूरा सुखना तब होता है तब कहेंगे कि पूरा सुख गया जब अंतिम दो भा एक समान आएंगे मापते मापते जब अंतिम दो भा एक ही आएंगे तो समझे पूरा सुख गया पानी उड़कर चला गया पूरा सूखने के बाद बाविस किलो भरता है कितना भरता है बाईस केजी जी यानी कितना उड़ गया 78 78 केजी ये क्या उड़ गया धूप में आ? पानी क्या यानी 100 किलो में अठहत्तर किलो पानी है पानी किसने दिया किसने दिया पानी आपने दिया है ना आपने दिया ना कहा से, से दिया से कुछ ना तालाब से दिया कैनाल से दिया वही से दिया ना कुएं में कहा से आ गया डैम में कहा से आ गया जब मेघों ने पानी दिया मानसून के मेघों ने जब पानी दिया बारिश बरसी तब कुएं में पानी आया डैम में पानी आया तालाब में पानी आया जिसमें हमने उठाया और जिस साल बारिश नहीं हुई अकाल हुआ उस साल कुएं में पानी नहीं तालाब में पानी नहीं डैम में पानी नहीं किसानों के आंखों में पानी है इसका मतलब पानी किसने दिया ने, मानसून ने दिया साथियों महासागर से मानसून निकला कृतिका नक्षत्र में हिंद महासागर में प्रवेश किया हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी और अरबी समुद्र का 700 घन मील पानी उठाया रूप में 700 क्यूबिक माइल वाटर वेपर इज एक्टेड बाय दिस मानसून और उनके मेघ होने जब वो बादल आपके कहा आए उत्तर प्रदेश में आए और जब बारिश हुई तब कहीं पानी कुएं में आए यानी पानी मानसून ने दिया बिल भेजा मानसून ने बिल भेजा नहीं मुफ्त में मिला यानी सेवनटी एट के पानी मुफ्त में फुकट में क्या बोलते हैं आप फुकट को फ्री फ्री हाँ हिंदी में फ्री बोलते हैं राइट हिंदी में बोलते फिल फिल्म होते इंग्लिश में मुक्त में बोलते हैं ये मोफत का शब्द सब्सिडी लेने वालों में बहुत पॉपुलर है ना वो तो भिग मंगे हैं ना सब्सिडी वाले बहुत पॉपुलर यहां बैठे छोड़ कर। तो साथियों 100 किलो में अठहत्तर किलो पानी है जो हमने दिया नहीं मानसून ने दिया यहां तक ठीक है अब ये बाईस किलो सूखावा जैव भार बायोमास सीमेंट के कंक्रीट के फर्श पर लीजिए ये बावीस किलो सूखा जैव भार एक फर्श पर लीजिए सीमेंट कंक्रीट के उसको आग लगा दीजिए दो घटनाएं घटती है आग लगाने के बाद एक तो धुआं उठता है और ज्वाला उठते धुआं उठता है और ज्वाला उठता है ये धुआं धुआ क्या है काला काला कायबन है पत्तों ने कहा से लिया है? हवा से लिया था पत्तों ने जो हवा से लिया धुए के माध्यम से कहा जाया हमें हाँ चला गया कोई भी पत्ता हरा पत्ता दिन में एक ही काम करता है खाना पकाता है क्या करता है खाना पकाता है इस पकाने को क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या कहलाता है खाना पकाने के लिए पत्ता, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है सूरज की रोशनी से सोलर एनर्जी लेता है सूर्य ऊर्जा लेता है सूरज की ऊर्जा और भूमि से पानी लेता है अंतिम में से एक खाद्य बनता है शरीर बनता है पानी चला गया ये जो धुआं है धुएं के माध्यम से जो कार्बन लिया था हवा से वो हवा में चला गया सूरज के रोशनी से सूरज की ऊर्जा लेती ज्वाला के माध्यम से सूरज के तरफ चली गई और बची रही डेढ़ किलो रक्षा सफेद रक्षा आप क्या बोलते हैं राख सफेद राख डेढ़ किलो राख ही मिलेगी चाहे आपका शरीर का भार 200 किलो है या 10 किलो है राख कितनी मिलेगी डेढ़ किलो है अब मुझे बताइए डेढ़ किलो राख मिली टोटल कितना उड़ गया कुल 98.5 एट उड़ गए। ये क्या क्या है हवा है पानी है और क्या है सौर दिया। तीन उड़ गए मुझे बताइए मेघों ने पानी दिया बिल नहीं भेजा मुफ्त में मिला हवा ने बिल भेजा पत्ते हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बिल भेजते है क्या नहीं मुफ्त में मिल गई अब सूरज ने प्रति वर्ग फीट पत्ता एक दिन में 12.5 किलो कैलोरी सूरज की ऊर्जा आपको दान दी हवा पत्ता एक दिन में प्रति प्रति फीट फीट वर्ग पत्तों पर एक दिन में 12.5 किलो कैलोरी सूरज की ऊर्जा संग्रहित होती है किसने दी सूरज ने दी बिल भेजी बिल भेजा का सूरज बिल बेचता है नहीं यानी हवा मुक्त में पानी मुक्त में ऊर्जा मुक्त में साढ़े अट्ठानवे प्रति शरीर में आप कहीं भी किसान कहीं भी नहीं है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इतनी सारी पीएचडी करोड़ों रुपए जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है कहा है कृषि विज्ञान कहा है उसमें साढ़े अट्ठानबे प्रतिशत में कहा है डेढ़ प्रतिशत राख जो भूमि से ले हुए खनिज है नाइट्रोजन फास्फेट पोटेश मैग्नीशियम गंधक बोरान, कॉपर, जिंक, जो भी हैं, वो केवल है। तो और उसकी भी व्यवस्था हमने बताई है सुबह कैसे शक्ति से ऊपर आता है देशी कैचों की के विष्ठा से ऊपर आता है है ना आ, दिन का आचरण का विघटन से ऊपर आता है इसका मतलब है सारी की सारी व्यवस्था प्रकृति की है हमें कोई भूमिका नहीं देर इो एनी सिंगल रोल टू द्यूमन बींग गॉड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंड बॉडी दिमाग में से अंका निकाल दीजिए कि मैं निर्माता हूं मैं ये सब करता हूं मैं फसल का उगाता हूं मैं उत्पादन लेता हूं खोखला अहंकार है खोखला एक बात ख्याल में रखें। ईश्वर ने मानव को निर्मित क्षमता नहीं दी मानव कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता मानव केवल रूपांतरण कर सकता है निर्माण नहीं कर सकता मानव निर्माता नहीं है ह्यूमन बींग कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग मानव कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता क्योंकि भगवान ने निर्माण करने की क्षमता सुजन शक्ति मानव को नहीं दिया चैलेंज है वैज्ञानिकों को चाहे आप मंगल पर जाए दूसरे ब्रह्मांड में जाए हो सकता है अंतरिक्ष या कि आप अन्य ब्रह्मांड में जाए हो सकता है लेकिन चावल का दाना कारखाने में पैदा करके दिखाए चैलेंज गेहूं का दाना कारखाने में पैदा करके दिखाइए हो सकता है हो सकता नहीं क्योंकि निर्मित क्षमता ईश्वर ने मानव को नहीं दी हम निर्माण नहीं कर सकते हम केवल बातें कर सकते हैं बस, झगड़े कर सकते हैं निर्माण नहीं कर सकते साथियों अंकार को त्याग दीजिए साढ़े अट्ठानवे प्रतिशत शरीर हवा पानी से बनता है जो हम देते नहीं डेढ़ प्रतिशत जो प्राकृतिक व्यवस्था के माध्यम से निकल मिलती है इसका मतलब है खाद की कोई आवश्यकता दिमाग में से खाद निकालकर दिमाग का खाद मत बताइए दिमाग में से खाद निकाल, निकाल दीजिए खाद की कोई आवश्यकता दस किलो गोबर एक एकड़ के लिए महीने में एक बार काफी ली आप बोलेंगे भाई ये कैसे आप तो बोल रहे हो ईश्वर कि कोई भी खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है आप मुझे पूछोगे हो, हो सकता है अंदूसरी ओर बोल रहे हैं कि दस किलो गोबर लीजिए क्या लिए भाई मैं जो दस किलो गोबर बोल रहा हूं खाद के रूप में नहीं जामन के रूप में अनंत करोड़ जीवाणु की जामन के रूप में बोल रहा हूं हमें खाद नहीं चाहिए भूमि अन्नपूर्णा है लेकिन भूमि में जो है जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं है पकाने का काम कौन कर रहा है जीवन स्थिति है, जो भूमि में है लेकिन उपलब्ध नहीं है साथियों कृषि वैज्ञानिक आपको मिट्टी का परीक्षण बताते हैं मिट्टी का परीक्षण करने के बाद आपके पास रिपोर्ट आती है उसमें एक वाक्य होता है आपके भूमि में बहुत मात्रा में पोट्याशय होता है ना लेकिन उपलब्ध स्थिति में नहीं है उप से डाली अरे क्या बात है भाई आप कबूल कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में भी ये चलता है है ना एविडेंस है ना आपने लिख कर दिया है कि आप में प्रचुर मात्रा में है मुबलक मात्रा में है लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं कि उपलब्ध नहीं होता उप से ये कही ना क्यों रूपांतर कैसा करना है उपलब्ध कैसे हो इसकी क्रिया बोलाइए लेकिन अभी तक उन्होंने हमें नहीं बताया ये नॉन अवेलेबल क्या है हम चर्चा करेंगे ये बहुत आवश्यक है मैंने सुना है उत्तर प्रदेश के लोग केवल गेहूं के दाने खाते हैं चावल के दाने खाते हैं रोटी नहीं खाते क्या सही है हुँ? दाने खाते रोटी बिल्कुल नहीं खाते क्या सही है दाने नहीं खाते ना गेहूं तो के नहीं मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि उत्तर प्रदेश के लोग केवल गेहूं के दाने खाते हैं रोटी खाते ही नहीं क्या गलत सुना है गलत सुना है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यानी आप दाने नहीं खाते रोटी खाते ये ठीक है कौन तो है माता है, माता है वो। जिसका नाम लेना वो बताया नहीं अभी तक गोहिणी बताती हाँ आप क्यों नहीं पकाते क्योंकि पकाना आता है यानी आपके घर में जो हमारी गोहिणी है धर्म पत्नी है अथवा माता है बहन है वो पकाने का काम करती है ना लेकिन मैं आपको बताता हूं आपके घर में गेहूं के बोरे भरे पड़े हैं चावल के बोरे भरे पड़े हैं दाल सब्जियों के बोरे भरे पड़े खाना पकाने के लिए जो साहित्य है पूरा भरा पड़ा है लेकिन आपकी पत्नी मायके चली गई है कहा चली गई मायके आपको खाना पकाना आता नहीं और आपको भूख लगी है क्या करोगे क्या करोगे होटल अशोक आ जाओगे कहा जाओगे ये हटल अशोक अशोक रासायनिक खादलबल स्थिति है, है। उपलब्ध स्थिति नहीं है रोटी हमारे लिए उपलब्ध स्थिति है उसी तरह भूमि में जो खाद्य तत्व तो होते हैं ये रोटी के रूप में नहीं होते क्या के रूप में होते है? दाने के रूप में होते हमारे घर में हमारी गृहिणी की जो भूमिका है वही भूमि में पकाने का काम अनंत करोड़ सुष्म जीवाणु करते हैं और देशी गाय का गोबर जुआनों का क्या है जामाने। इसका मतलब है खाद की आवश्यकता नहीं है गाय की आवश्यकता है पकाने वाले जुआनों की आवश्यकता है और देशी गाय के गोबर में है इसका मतलब है क्या डालने की आवश्यकता है गोबर और कितना एक एकड़ में केवल दस किलो खाद के रूप में नहीं जामन के रूप में चाहिए जोरन के रूप में चाहिए कल्चर के रूप में चाहिए यहां तक ठीक है समझ में आया अभी इसके बारे में कोई सवाल नहीं एक एकड़ का कहीं भी क्या चाह वर्ग देखिए हिंदुस्तान में पूरे दुनिया में जाइए ये जो वर्ग मीटर कहते हैं आप हेक्टर की बात करते हो एकड़ की बात नहीं करते एक एकड़ में तिर हजार पांच सौ साठ स्क्वायर फुट होता है दुनिया में कहीं भी जाए मीटर की बातें नहीं होती मीटर का कोई संबंध नहीं एकड़ से ये हेक्टर की बात है मैं एकड़ की बात करता हूं मैं एकड़ की बात कर रहा हूं ढाई एकड़ का एक हेक्टर है कितना हाँ तो आप कैलकुलेशन करिए ढाई एकड़ का एक एकड़ होता है आप कैलकुलेशन करिए ठीक है सौ डेसी का एक एकड़ ढाई सौ डेसी का एक एकटर आप कैलकुलेशन करिए यहां तक जो विषय हुआ है उसके बारे में किसी को कोई आशंका है कोई सवाल है किसी को समझ में नहीं आया क्वेश्चन हैव हाँ? अरे वो बाद में आएगा अब तक जो हो गया उसके बारे में इतिहास के बारे में भविष्य का बदमाश बताया जाएगा भविष्य बोलने वाले बहुत सारे बैठे दिल्ली में उनको मिले आप ठीक है जामन माने मैं बताता हूं बैठिए प्रति महीना दस किलो प्रति मास एक एक के दे आया आएगा ना बाद में क्यों देना अभी तक समझ में नहीं आया क्या विषय क्या है भूमि अन्नपूर्णा है ये ठीक समझ में आ गया जड़ोम को जो चाहिए भूमि पर्याप्त मात्रा है समझ में आ गया हाँ। ये रोटी के रूप में नहीं के रूप में दाने के रूप में पकाने वाले कौन है सूक्ष्म जोड़ अन गोबर क्या है क्या और क्या चाहिए हाँ वो बाद में आएगा ना वो भविष्य काल की अभी भी पूछ रहे हैं आप ये भी पूछेंगे कि 214 में 2014 में कौन सत्ता में आने वाला है दिल्ली में ये भी हो सकता है ये मत पूछे ये मत पूछे ये मत पूछे ये विषय यहां नहीं होगा ये विषय यहां नहीं होगा तो साथ ही हो या? ये वे सब्जेक्ट क्या करें? आप लिख कर इस विषय को बाद में आने वाला है विषय आपके नंबर निवेदन है कि जो जो सवाल आपके मन में सवाल पैदा होगा है ना मैंने कल ही बताया कि हो सकता है अंदर से क्या हुआ लावा फुट कर आए तो आप लिख कर रखें आखिरी दिन दो घंटे इसके लिए हम दिया जाएंगे क्वेश्चना सेशन के लिए मैं सवाल जवाब के लिए क्योंकि मिट्टी के बारे में आगे विषय आने वाला है तब आपको मालूम पड़ेगा कि भूमि के अंदर क्या है ऊपर क्या है कौन सी मिट्टी है कहां नहीं है सब बाद में मालूम पड़ेगा ठीक है ठीक है, थीक है। ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु 10 किलो गोबर में कितने कौन है प्रोफेसर यहाँ बैठे हुए कागज पेन ले कैलकुलेशन करें। कोई प्रोफेसर है गणित का मैथमेटिक्स का कोई प्रोफेसर है यहाँ श्रीमत खुजे कैलकुलेशन करें। <laughs> प्रधानाचार्य जी कहां हैं कैलकुलेशन करें करे को प्रोफेसर गणित के <laughs> एक ग्राम में 300 सौ करोड़ दस किलो में कितने हैं साथियों एक ग्राम में 300 करोड़ कम से कम 10 किलो में 30 लाख करोड़ भारतीय सांख्यिकी शास्त्र में इन इंडियन ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स एक लाख करोड़ को एक महापद्म कहा गया है मैंने 30 महापद्म 30 लाख करोड़ जीवाणु 10 किलो गोबर में होते फिर मैंने क्या किया 200 किलो पानी में 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर मिलाया और पौधों को दिया फसल तो बढ़ी आई लेकिन चमत्कार नहीं हुआ अब लोग चाहते हैं चमत्कार विशेष रूप में उत्तर प्रदेश के लोग नहीं चाहते लेकिन पंजाब के लोग तो चाहते हैं चमत्कार तो फिर क्या करना होगा अगर आप 30 टन गन्ना लेते हैं तो 60 टन की कामना करते हैं। चमत्कार। इसका मतलब है मैंने सोचा जीवाणु की संख्या बढ़ाना चाहिए 30 लाख करोड़ से काम नहीं होगा हमें दुगुने त्रिगुणित जीवाणु बढ़ाना पड़ेगा फिर यह तो, तो मालूम था कि जीवाणु की संख्या किनवन क्रिया बढ़ाती है कौन सी क्रिया बढ़ाती है किनवन क्रिया फर्मेंटेशन प्रोसेस और यह भी मालूम था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को बढ़ाने का काम किनवन क्रिया को बढ़ाने का काम मीठा पदार्थ बहुत बढ़िया करता है तो फिर सोचा क्यों ना गोबर के साथ मीठा पदार्थ मिलाया जाए फिर मैंने गुड़ भी मिलाया गन्दे का रस भी मिलाया चीनी भी मिलाई शहद भी मिलाया मध, मीठे फलों का गुदा भी मिलाया नारियल का पानी भी मिलाया और तीन साल तक अलग अलग मात्रा में इसके प्रयोग किए अंत में मालूम पड़ा कि एक किलो गुड़ सबसे बढ़िया काम करता है नहीं तो एक किलो मीठी फलों का गुदा सबसे बढ़िया काम करता है। जैसी गोबर में गुड़ मिलाया या मीठी फलों का गुदा मिलाया या गन्ने का रस मिलाया 48 घंटे के बाद चमत्कार हुआ जीवाणु की संख्या प्रचंड गति से बढ़ी कोशिका का विभाजन हर 20 मिनट में होता है 20 ट्वेंटी मिनट जैसी किन्वन क्रिया चालू हुई 20 मिनट में साठ लाख करोड़ जुवाणु 40 मिनट में 120 लाख करोड़ 1 घंटे में 240 लाख करोड़ 48 घंटे में इतने जुवाणु इतने युवाणी कि विजय भाटकर का सुपर कंप्यूटर बंद हो जाएगा माफिना इतने जुआ आज जब दिया फसल बहुत बढ़िया है चमत्कारिक लेकिन और एक समस्या प्राप्त हुई कि जीवाणु की संख्या तो बढ़ गई लेकिन उनको ऊर्जा कैसे प्रदान करें उपलब्ध करें क्योंकि जीवाणु की गतिविधियों के लिए ऊर्जा चाहिए मैंने हाथ ऊपर उठाया कैलोरी ऊर्जा खर्च हुई नीचे हाथ किया कुछ कैलोरी ऊर्जा वे हो रही है मैं बोल रहा हूं ऊर्जा वे हो रही है खर्च हो रही है ऊर्जा तो आपूर्ति करनी पड़ेगी तो मैंने सुना था कि प्रोटीन में ऊर्जा बहुत मात्रा में होती है तो क्यों ना प्रोटीनस मटेरियल मिलाया जाए और सबसे ज्यादा प्रोटीन दलन के बीजों में होता है तो क्योंकि उन्हें दलहन का आटा मिलाया जाए प्रयोग चालू कर दिए मूंग का उड़द का हर का लोबिया का चने का ये हज ग्राम को क्या कहते हैं पुलित सारे जितने भी दलहन है सोयाबीन का मूंगफली का सारा आटा मिलाया एक एक करके अलग अलग प्रयोग है अंत में मालूम पड़ा कि एक किलो आटा एक किलो मीठा 200 लीटर पानी 10 किलो गोबर और पांच से 10 लीटर गोमूत्र मिलाकर जो जीवामृत बनेगा वो चमत्कार ही करता है चमत्कार दूसरा नाम नहीं और एक फार्मूला बन गया जिसको मैंने नाम दिया जीवामृत और चमत्कार करने वाला ही जीवामृत है लगातार 12 साल के अनुसंधान के बाद जीवामृत का हुआ आज जीवामृत पूरे दुनिया में बहुत विख्यात बन गया है जीवामृत साथियों ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है जीवामृत का विकसित किया है वो तो खाद के रूप में नहीं है खाद भूल जाइए जीवामृत खाद नहीं है तो क्या है जामन है अनंत करोर जुवाणु का जामन जीवामृत कैसे तैयार करना है लिखिए जीवामृत दोगे और चमत्कार देखिए दूसरे काम बातें ही नहीं जीवामृत अनंत करोर जुवाणु का जामन है जीवामृत कैसे बनवाया जाए या बनाया जाए प्रति एकड़ 200 लीटर पानी लीजिए शांति से लिखे बिल्कुल शांति से लिखे प्रति एकड़ 200 लीटर पानी लीजिए मैं, मैं मैं क्या दे रहा हूं अनुपात दे रहा हूं 200 सौ में इतना सौ में उससे आधा 50 में क्वार्टर क्वार्ट बनाइए मैं अनुपात दे रहा हूं एक एकड़ में 200 लीटर पानी उसमें पांच से 10 लीटर गोमूत्र डालिए पांच से 10 लीटर गोमूत्र से दस लीटर गोमूत्र दस किलो गोबर दस किलो गोबर देशी काय का लिखिए बाद में बताता हूं किलो गुड़ अथवा एक किलो मीठे फलों का गुदा अथवा एक किलो मीठे फलों का गुदा लीटर गन्ने का रस अथवा चार लीटर गन्ने का रस अथवा दस किलो गन्ने के टुकड़े अथवा दस किलो गन्ने के टुकड़े इनमें से कुछ नहीं मिला लिखिए अगर इनमें से कुछ नहीं मिला अगर इनमें से कुछ नहीं मिला तो एक किलो राजनेताओं के मिठे मीठे भाषण लिखिए काम चल जाएगा फुकट भी मिलता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए डायबिटीज की बीमारी क्यों बढ़ रही है इसके कारण दो हैं। एक है जहरीला खाद्य दूसरा है राजनेताओं के मीठे भाषण से भी डायबिटीज बढ़ रहा है तो ठीक है मत लिखेगा तो लिख लेंगे <laughs> <laughs> लिखे लिक, मत ठीक है आ, बाद में एक किलो बेसन एक किलो बेसन ही कहते हैं ना आप दलहन का आटा एक किलो दलन का आटा यहां बैठे हुए राजनेता अपने कान बंद कर दे ये तो ठीक रहेगा एक किलो दलहन का आटा एक मुट्ठी मेड़ की मिट्टी अथवा जंगल की मिट्टी एक मुट्ठी 50 ग्राम उंडी वन हैंडफुल सॉल फ्रॉम द बंड एक मुट्ठी जंगल की मिट्टी नहीं तो खेतों की मेड़ की मिट्टी हाँ बताता हूं अब पानी लिया 200 लीटर पानी दो प्रकार का है एक है सचेतन पानी दूसरा अचेतन पानी जो बहता है वो सचेतन है जो ठहरता है अचेतन कुए का पानी सचेतन है कैनाल का पानी सचेतन है कुए का नदी का पानी सचेतन है। नाले का पानी सचेतन है ये का पानी सचेतन है, क्योंकि लेकिन डैम का पानी अचेतन अचेतन है, है है। जो संग्रहित वो लेकिन डैम का पानी अगर नली में बहने लगता है कैनाल में तो सचेतन बन जाता है, उसमें प्राणवायु मिल जाता हवा घुस मिल जाती है तो 200 लीटर पानी सचेतन तो रानी में बताना अभी इनको लोकसभा में भेजना चाहिए इतने बताने के बाद भी कौन सा पानी मैं दिन में रामायण सुना और सीता कौन में मावसी लगती है शायद फिर है ना ठीक है तालाब तालाब का तालाब भी अगर वो सम वाई है तो चलेगा अगर संग्रहित है नहीं चलेगा उसमें मिथेन बहुत ज्यादा होता है बहुत सारे ट्यूबवेल का पानी बहुत बढ़िया कैनल का पानी बहुत बढ़िया कुएं का पानी चलेगा बैलता है वो चलेगा ठीक है हाँ दूसरा पांच से दस लीटर गौमूत्र लिखा है अगर आपके पास बैल है तो आधा बैल का चलेगा आधा भैंस आधा गाय का चलेगा देशी का, लेकिन केवल बैल का नहीं चलेगा आपके पास वो यमदूत है यमदूत माने भैंसा भैसा कौन भैंस का दूध पीता है जल्दी जाना है आप लगता है जल्दी जाना थीक है ठीक है ठीक है भैंस का दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है ख्याल में रखे नुकसान कारक है भैंस का दूध सबसे बढ़िया देशी गाय का दूध है बस इससे कोई विकल्प नहीं है भैंस का दूध ताकत बढ़ा देता है क्या करता है ताकत बढ़ा देता है हाथ में लट्ठा भी देता है <laughs> लेकिन कुछ <laughs> काम नहीं करता <laughs> तो भैंस का दुख बद कीजिए उसका गोबर भी जीवामृत के लिए कोई अच्छा काम नहीं देता मैंने सब परिश्रम किए हैं सब परिश्रम किए अगर भैंस है तो आधा गाय का आधा भैंस का चलेगा लेकिन केवल भैंस का नहीं चलेगा और जैसी का बिल्कुल नहीं चलेगा जैसी का सपने भी भी नहीं चलेगा क्योंकि वो गाय नहीं है कोई अलग खतरनाक प्राणी खुला चैलेंज है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को खुला चैलेंज है ओपन चैलेंज देता हूं सिद्ध करे जैसी गाय है।, है सिद्ध करे साथियों अब विषय आ गया तो उसका भी विस्तार कर लेता हूं कि आपके मन में जो सवाल है कि जैसे वैसे गायक कैसे नहीं है जितना उसके गहराई में जाएंगे साथियों प्लीज इंक्वायर्ट आज से दो लाख साल पहले कितने लाख साल पहले दो लाख साल पहले हमारे देशी गाय और जैसी होलस्टीन विदेशी अम्मा इनका जो मूल रूप था एक ही था हमारी देशी गाय और जैसी उलस्टीन इनका जो मूल रूप था मूल रूप दो लाख साल पहले वो एक ही था जिसका नाम था बॉस बॉसजनरा बॉस जंद्रा, बौस जंद्रा। लेकिन इन दो लाख सालों के दरम्यान इन दो लाख सालों के दरमियान इन दोनों के गुंधर्मो में देशी का जैसी इनके गुणर्मे में इतने बदलाव आ गए इतने बदलाव आ गए दो लाख सालों के दरम्यान कि अब ये दोनों अलग अलग प्राणी बन गए दोनों अलग अलग प्राणी बन गए कोई समानता नहीं है कोई समानता नहीं जैसे मैं उदाहरण दूंगा कुछ लाख साल पहले मानव और बंदर इसका मूल रूप एक ही था कुछ लाख साल पहले हम मानव और बंदर इनका जो मूल रूप था एक वो एक ही था मानव बंदर से विकसित हुआ है लेकिन इन लाखों सालों के दरमियान बंदर और मानव इनके गुणधर्मों में इतना बदलाव आ गया इतना बदलाव आ गया कि आज हम बंदर को मानव नहीं कह सकते मानव को बंदर नहीं कह सकते कह सकते क्या अलग अलग, अलग बंदर का हाँ कभी कभी मानव को बंदर कहते जब वो बंदर जैसी हरकत करता है लेकिन मानव मानव मानव मानव बंदर बंदर बंदर को को को नहीं नहीं कह सकते, को मानो, मानो को नहीं कह सकते, सकते। उसी तरह दो लाख सालों के दरम्यान हमारी देशी गाय और जैसे इनके शरीर गुणर्मो में इतना बदलाव आ गया कि वो आज अलग कलि बन गए कोई समानता नहीं है दूसरा मुद्दा देशी गाय की परिवार है फैमिली जेबू देशी गाय का, का परिवार है जेबू जेबू परिवार से वो संबंधित है और जेबू परिवार के 21 लक्षण होते हैं देर आर 21 वन कैरेक्टर्स ऑफ द देशी जेबू परिवार इनमें से एक भी लक्षण जैसी वलस्टीन में नहीं है एक भी लक्षण नहीं है दो लाख साल पहले जो ये विभाजित हुए इसकी तीन शाखाएं निकली जो बॉस जनरा था मूलूप तब तो अनायस पृथ्वी के वायुमंडल में इतने तेज गति से बदलाव आ गए हो सकता है कोई धूमकेतु आ गिरा हो या कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति बदल गई हो जिससे पूरा जेंटिकल कोल बदल गया और इसकी तीन शाखाएं निकली ये बहुत ज्यादा विभाजित हुआ और तीन शाखाएं निकली एक हमारी देशी गाय जिसकी जाति है बॉस इंडिकस बॉस इंडिकस दूसरा है ये विदेशी जय शिव बॉस टॉल्स और तीसरी शाखा निकली याक ये या अभी भी, भी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का ऊपरी नेपाल भूटान सिक्किम जम्मू कश्मीर में बैल दशा काम करता है अभी भी ये तीन शाखाएं निकली और दो लाख साल के दरमियान इनके गुणधर्मों में इतने बदल आ गए कि अब ये कोई अलग प्राणी बन गए कोई समानता नहीं हमारे है हमारी देशी गाय जेबू परिवार का प्राणी है और उसके एक लक्षण हैं आज जब मैं दावा करता हूं कि देसी गाय का 21 लक्षणों में से एक भी लक्षण जैसे में नहीं है तो गाय कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते ये क्या है पेन है। मैं इसको टेबल कहता हूं मानेंगे आप नहीं क्योंकि गाय के लक्षण अलग है टेबल के अलग उसी तरह उसी तरह गाय के जितने भी लक्षण है अगर उनमें से एक भी लक्षण जैसी उलस्टी में नहीं है तो उसे गाय कह सकेंगे या नहीं कह सकते पहला लक्षण पहली बॉल में आपकी विकेट गिरती है कूद क्या कहती आप उसको हा? थान थान थे धाट है ना जिसको ये धाट है हम्प है वही देशी गाय है जिसको हम्प नहीं धाट नहीं वो गाय नहीं है जिसके बाद जैसी उलर्सी ने शाम को घर जाइए ऊपर से हाथ घुमाइए सपाट भू प्रदेश सपाट भू प्रदेश गैंगेशन मैदानी प्रदेश पहली बॉल में आपकी विकेट गिरी है नहीं तो गाय कैसे हो सकती है एक भी लक्षण नहीं है दूसरा लक्षण है सिंह कटी होती है सामने चौड़ी पीछे सिमटती हुई देशी गाय जैसे वो लक्षण ठीक बोलते हैं सामने छोटी है पीछे हिमालय पर्वत है तीसरा लक्षण जिसके गले में गल कमल है वही गाय है क्या बोलते हैं आप हाँ? कमरा हा जिसके गले में गल कमरा है वही गाय है जैसीद को गल कमरा गाय कैसे क्या हिम्मत है आपकी गाय सिद्ध करने की गाय नहीं है साथियों एक भी लक्षण नहीं उसमें एक भी लक्षण नहीं देशी गाय के हर नस्ल का सिंह का आकार अलग अलग है देशी गाय के हर नस्ल का सिंह का आकार अलग अलग है खासियत है इंडियन देशी दिड की अलग अलग सिंह आकार अलग अलग सिंह आकार शिंग का आकार अगर 100 परसेंट जैसे उलष्टी नहीं तो शिंग होता ही नहीं हाइब्रिड में होता है छोटा होता है चौथा लक्षण शिंग का आकार अलग अलग जोश में नहीं होता पांचवा लक्षण देशी गाय की आत जैसी उलुस्टिन की आत से डेढ़ गुना बड़ी होती है देशी गाय की आत इंडस्टाइन जैसी उलुस्टिन की आंत से डेढ़ गुना बड़ी होती है देशी आत आत मानी इंडस्टाइन क्या बोलते हैं आप आत दूसरी बात देशी गाय के आत में जो जीवाणु की प्रजातियां होती है बहुतांश उपयुक्त बेनिफिशियल इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रजातिया होती है उपयुक्त तो होती है जैसे मनुष्य के हाथ में उपयुक्त प्रजातियां कम है अनुपयुक्त ज्यादा है देशी ग्राम के देशी ग्राय के एक ग्राम गोबर में कम से कम 300 सौ करोड़ उपयुक्त जीवन होती है उपयुक्त सभी मैक्सिमम बेनिफिशियल इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे के हाथ में सत्तर लाख की ओर काउंड मिला एक ग्राम गोबर में सत्तर लाख की इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु ज्यादा होती देशी गाय का गोबर भूमि पर गिरती सूखने के बाद उसकी कंडी जलाइए जितनी कंडी का भार है उतना ही राख मिलेगी उतनी राख जैसे कंडी बनती ही नहीं क्योंकि वो गोबर ही नहीं है मैंने जीवामृत में सब का उपयोग किया जैसे के गोबर का कोई परिणाम नहीं मिला कोई परिणाम नहीं मिला देशी गाय की चमड़ी चमड़ी को क्या कहते हैं आप खाओ अत्यंत संवेदनशील है हाईली सेंसिटिव अगर पीठ पर एक मक्खी बैठती है तो पूरा शरीर हिलता है आप उंगली को लगाओगे तो पूरा शरीर हिलता है जैसे उलस्टिन के शरीर पर एक लाख मक्खियां बैठती तो कुछ नहीं होता उनको मालूम ही नहीं पड़ता क्योंकि सेंसेशन बिल्कुल नहीं है बिल्कुल संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं देशी गाय का बछड़ा मरता है तो गाय रोती है दो दिन खाना नहीं खाती जैसी उलस्टिन का बछड़ा मरता है दुगुना खाती है दुगुना खाती है माया नहीं ममता नहीं वात्सल्य नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं देसी गाय के, के आख में आग डालिए देसी गाय के आंख में आग डालिए अरे ऐसा लगता है मेरी सगी माँ मुझे बड़े प्यार से दिख रहे ममता से दिख रहे बड़े प्यार से दिख रहे क्या लाड़ कर रही है मेरा जैसी होलेटिन की आंखों में आग डालिए अरे आपको खाने दौड़ती है खड़ी दौड़ती है राशि से गाय नहीं है तो होगी कैसी खुला चैलेंज है सिद्ध करे गाय है खुला चैलेंज साथियों इतना ही नहीं इतना ही नहीं जैसी होलेस्टिन की आत में ऐसी जीवाणु की प्रजातियां होती है जो भारतीय आबोहवा में ठीक से काम नहीं करती देशी गाय के आत्मे ऐसी प्रजातियां होती है वो हर आबो में अच्छा काम करती है हिमालय के चोटी पर शून्य डिग्री शतांश तापमान में उधर राजस्थान के रिगिस्तान में बावन अंशतांश तापमान में हमारी देसी गाय खुली चरती है खुली चढ़ती है कड़ी धूप में कुछ नहीं होता जैसी वृष्टि कड़ी धूप में काम नहीं कर सकती उसको एसी चाहिए क्या चाहिए एसी बाप को एसी नहीं उसको एसी बाप को एसी नहीं उसको एसी कोई लक्षण नहीं समान कोई समान साथियों इस विपरीत आबोहवा में देशी जैसी जा, के में जंतु का प्रादुर्भाव होता है जंतु निर्माण होते हैं इसलिए उनको मारने के लिए क्या पिलाए जाते हैं जंतुनाशक पिलाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स पिलाई जाते पिलाए है। जाते हैं ना एंटीबायोटिक्स पिलाने के बाद 30 प्रतिशत एंटीबायोटिक्स आप में सोख ले जाते हैं बचे हुए अवशेष दूध में जाते हैं गोमूत्र में जाते हैं गोबर में जाते हैं जब आप देश जैसी का गोबर भूमि में डालते हैं ये जंतुनाशक भूमि में जाते जंतु नाशक है क्या करते हैं जंतु का नाश करते हैं और ह्यूमस की निर्मित उनका उद्देश्य है कि नहीं होना चाहिए। इसलिए वो गाय भेजिया, जो गाय नहीं है खतरनाक है। जब हम दूध पीते हैं जैसे हमारे आप में जाते है। साथियों मानव के आत्मे अनेक जीवाण की प्रजातियां ऐसी हैं। जैसे लैक्ट्रोबैसिलस जो हमें प्रतिरोध शक्ति देती है बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है जब आप जैसी का दूध पीते हो हमारे आत्मे वो जंतुनाशिक जाते हैं जीवाणु को खत्म करते हैं प्रतिरोध शक्ति नष्ट होती है तिर हमें चिकनगुनिया होता है डायबिटीज होता है हार्ट अटैक होता है कैंसर होता है यह प्रतिरोध शक्ति खत्म होने से होता है खतरनाक है खतरनाक जैसे दूध पीने के लिए बढ़ाने के लिए उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है ऐसा बोलते ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं बढ़ाने के लिए भी देते हैं इंजेक्शन देते हैं ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देते हैं अच्छा हुआ यहां तक नहीं आया अच्छा है नहीं तो बर्बाद हो जाते आप क्या होता है ये ग्रोथ हार्मोन है सामर्थक है इसके अवशेष आत्मे आते हैं दूध में जाते हैं जब दूध हम पीते हैं हमारे शरीर में जाते हैं उनका काम है अनकंट्रोल सेल डिविजन कोशिकाओं का अनिर्बंध बढ़ना कलेक्शन क्या है अनिर्बंध आन, आन, बनना अनेक कारणों के साथ साथ यह भी एक कारण खतरनाक है खतरनाक है अरे शाम को इतना बैगन दूसरे दिन इतना बड़ा क्या बात है क्या चमत्कार है ये ही वो ये है ऑक्सीडन यही चमत्कार है अरे एग्जीबिशन में रखा जाता है एग्जिबिशन में पहला प्राइस खतरनाक है जैसी खतरनाक है ख्याल में रख हमें एक टू टाइप का दूध चाहिए देसी गाय के गोबर देशी दूध में होता है न्यूजीलैंड ने जैसी को बैन लगाया है हमारा देश पाल रहा है बोलते हैं जैसी स्टीन पंद्रह लीटर दूध देती है देशी गाय देती है क्या कौन नहीं बोलता है देशी गाय नहीं देती एक गुजरात की गिर लंबे कान वाली एक गुजरात की गिर लंबे कान वाली अहमदाबाद में मेरे सामने पच्चीस लीटर दूध दो कर दिया गुजरात की कांकरेज वो लंबे सिंग वाली जाड़े जाड़े सिंग ना ऐसी वो कांकरेज घने दूध देती है बीस लीटर कौन बोलता है हमारी गाय दूध देती नहीं राजस्थान की थार पार कर राजस्थान में सूखी घास है रेगिस्तान में होती है बीकानेर पाली सीरिया में सिकर इस सीरिया में गाय बहुत है ये सुखी घास तीन तीन साल बारिश नहीं होती सूखी घास खाती है घना दूध देते 20 लीटर एक दिन में ये राखी राजस्थान की बहुत ही बढ़िया नस्ल है 25 लीटर दे देते हैं पंजाब की सायवाल अब पंजाब में नहीं है विदेश में है पच्चीस लीटर दूध देते हैं हमारी हिंदुस्तानी है पच्चीस लीटर दूध देती है क्षमता है उसकी गलत प्रचार किया जा रहा है कुछ वैज्ञानिकों के माध्यम से कि हिंदुस्तानी गाय दूध नहीं देती गलत प्रचार किया गुमराह किया जा रहा है हमारी गाय भी दूध देती है ख्याल हमारी गाय दक्षिणी अमेरिका में लातीनी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है ब्राजील ब्राजील सरकार ने हमारे देश में से तीन नस्लें ले गए एक आंध्र प्रदेश की ओंगोल अच्छा सांड और गाय लेके गए गिर ले गए सांड और गाय गुजरात से पंजाब से साइवाल ले गए वहां उनका क्रॉसिंग किया हमारी देशी बीट के अंतर क्रॉसिंग किया नस्लों के बीच और 12 साल के बाद एक गाय विकसित की भारतीय गाय जिसका नाम है ब्राह्मिण और इंटरनेशनल कंपटीशन में वो गाय ने चौसठ लीटर दूध दिया हमारी गाय कितना दूध दिया चौसठ लीटर 64 लीटर एक हमारी गिर ओंगोल और साइवाल ओंगोल ओंगोल बहुत ही सुंदर गाय है आंध्र प्रदेश की बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर गाय तो साथियों, हमारी गाय भी उत्पादन क्षमता देने वाली है लेकिन जैसी हमारी गाय भटक कर रही है जंगल भटक रही है कैसे दूध देगी ऐसे दूध ये गलत बताया जा रहा है कि विदेशी गाय दूध देते हमारी गाय भी उतने ही पोटेंशियल हर गाय को ईश्वर ने साठ लीटर दूध देने की क्षमता दी है पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी 60 लीटर्स पर पर डे सब बताते हैं सब बता, सब बता अभी लेके जा रहे क्या अभी देखता हूं नहीं बेचने वाले हैं ना देखिए साथियों सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि विपुल मात्रा में गाय थी उत्तर प्रदेश घर में खिलाव था खिलाव था ना किसान के पास खिलाव माने गाय का झुंड था दूध दहे की नदी बहती थी तो बात अलग है साथियों हमारी गाय 60 लीटर प्रतिदिन दूध देने की क्षमता रखती है नस्ल सुधार नहीं है नस्ल सुधार का कार्यक्रम नहीं है हमने एक प्रयोग किया इलाहाबाद से लेकर पटना तक गंगा नदी के दोनों किनारे विशेष रूप में ये जो बनारस का क्षेत्र है वहां गंगा किनारी नाम के गांव है गंगा बहुत ही बढ़िया नस्ल है हिंदुस्तान की कभी भी दो लीटर के ऊपर दूध नहीं देती थी, थी। क्योंकि नशा सुधार का कार्यक्रम नहीं था बनारस में हमारा एक यूनिट खड़ा हुआ वहां के हमारे एक साथी है उन्होंने नशा सुधार का कार्यक्रम शुरुआत किया छह साल के बाद अभी मैं गया था धूप में वहां अठारह लीटर दूध दे रही है आप यूपी में जो भी नस्ल है उसको भी आप कहां तक ले जा सकते हैं अठारह लीटर तक ले जा सकते हैं नस्ल ब्रीड डेवलपमेंट नस्ल सुधार का कार्यक्रम होना चाहिए हमने चालू कर दिया हमने चालू कर दिया केवल के पहाड़ी क्षेत्र में बकरी इतनी गाय हैं बकरी बिल्कुल बकरी जैसी गाय है देशी मलनाड गिड्डा है कासारगोड गिड्डा है मेचूर है हैरिंग डॉल्फ है वायना डॉल्फ है बिल्कुल बकरी जैसी किस्म है उनकी नस्लें एक लीटर दूध देती थी तीन साल में पांच लीटर तक आ गई कितनी आ गई पांच लीटर साठ रुपये लीटर दूध जाता है दवा के रूप में दवा के रूप में आदिवासियों को एक बहुत बड़ा काम मिल गया उनको पैसे की स्रोत मिल गया ये हम कर रहे नस्ल सुदा का कार्यक्रम हमने शुरुआत किया है किसानों के घर में सरकार के पास नहीं सरकार के पास नहीं हमारे घर में किसानों के घर तो ये हमें करना है साथियों हमारी गाय का इकोनॉमिक्स देखिए आप अर्थशास्त्र देखिए कि आपकी जैसी पंद्रह डिग्री देती है ठीक है दाम क्या मिलता है एवरेज अठार रुपये यानी दो सौ हो गए हमारी देशी गाय है घीर है था पार करे दस लीटर पकड़िए आपके समाधान के लिए हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए कम से कम दाम कितने हैं चालीस रुपए कम से कम रेट चालीस रुपए लीटर मुंबई में साठ रुपए मिलता नहीं इतना दुख आई उनको तो चालीस पकड़िए कितना हो गया चार सौ किसने दाम ज्यादा दिया दे आपको देशी ने दे। देशी गाय का एक किलो घी बारह सौ रुपए जैसी उलोसिन का एक किलो घी कितने का डेढ़ सौ रुपये कोई खाता नहीं कोई खाता नहीं उसको स्वाद नहीं है साढ़े चार साल के दो बैल देशी गाय के नस्ल के चाहे कांगा हो हरियाणा हो या उंगल या हमारे विदर्भ का ये गौलव दो बैलों की जोड़ी दो लाख रुपए की कितने की दो लाख रुपए की जोड़ी कितने की जीरो बजट जीरो बजट आप कहीं से भी विचार करें कहीं भी सोचे आपको मालूम बढ़ेगा कि जर्सी यूनिवर्सिटी हमें मुनाफा नहीं थी? मुनाफा का तो कौन सी देते इसलिए जिनके पास देशी गाय नहीं है जैसी यूनिवर्सिटी ने अभी फोन करें घर को कि मैं घर में आने के पहले घर में बंदी हुई देसी गाय नेपाल के तराई क्षेत्र में है जंगल में छोड़ दे जैसी जयसी जयसी उलू सिंह जयसुदू को जंगल में छोड़ दे घर में वापस आने के पहले घर में अभी फोन करिए अगर जंगल में नहीं छोड़ दे आपके गांव में आपको तकलीफ देने वाला कोई अपोजिट है उसके घर में वो पाप ले जगह बांध दीजिए और एक देशी गाय लाइए एक देशी गाय लाइए तीस एकड़ की खेती करिए कितनी तीस एकड़ की जीवामुत के माध्यम से एक देशी गाय आप बोलेंगे एक देशी गाय से तीस एकड़ की खेती देखिए एक देशी गाय एक दिन में 11 किलो गोबर देती है कितना इलेवन के जीड एक दिन में औसतन 13 किलो गोबर देता है और एक यमदूत एक दिन में 15 किलो गोबर देता है अब एक देशी गाय का एक दिन का 10 किलो गोबर एक एकड़ के लिए महीने में एक बार डालना है यानी एक देशी गाय का एक दिन का दस किलो गोबर एक एकड़ के लिए तीस दिन का गोबर तीस एकड़ के लिए बस बस एक देशी गाय लाइए तीस एकड़ का गन्ना लीजिए तीस एकड़ का गेहूं लीजिए तीस एकड़ का चना लीजिए तीस एकड़ की सब्जी लीजिए अगर मार्केट में नहीं मिलता तो चुरा कर लाइए चुरा कर लाइए मैं गारंटी देता हूं आपकी रिपोर्ट नहीं होगी फुल गारंटी मैं देता हूं चुनाव कर लाइए लेकिन लाइए ऐसा एक स्थान बताता हूं जहां चोरी करने से आपको रिपोर्ट बिल्कुल नहीं होगी वो है आपका ससुर का घर क्या हिम्मत है ससुर की हिम्मत <laughs> <laughs> है उसकी रिपोर्ट करने की जिसको ससुर नहीं वो उधार मिले साथियों देशी गाय लाइए तीस सैकड़ के लिए देशी गाय के गोबर से जीवामृत बना रहे हम जीवामृत के लिए जो गोमूत्र चाहिए वो आधा गाय का आधा बल का चलेगा केवल बैल का नहीं चलेगा आधा गाय का आधा भैंस का चलेगा लेकिन केवल भैंस का चलेगा और उसका बिल्कुल नहीं चलेगा किसका जैसे सिंह का बिल्कुल नहीं चलेगा लिखिए एक देशी का प्लीज डाउन एक देशी का एक दिन में एक देशी गाय एक देशी गाय एक दिन में औसतन दो लीटर गोमूत्र देती है एक बैल एक दिन में औसतन तीन लीटर मूत्र देता है एक बैल एक दिन में औसतन तीन लीटर मूत्र देता है और एक यमदूत एक दिन में औसतन पांच लीटर मूत्र देता है एक यमदूत एक दिन में औसतन पांच लीटर मूत्र देता है अब गोमूट पकड़ना बड़ी तेड़ी खीर है सुबह पांच बजे उठना पड़ता है क्योंकि जैसे ही गाय उठती है पहला काम क्या करती है गोम मतलब। हम तो कुंभकर्ण के भांजे हैं, यहां बैठे हुए छोड़कर दस बजे उठते आज की नई नस्ल तो कितने बजे उठती है खाने के समय खाने के समय उठती है ठीक तो कैसे संभव है कलेक्ट करना इसके लिए मैं एक नुक्ता देता हूं हमारा जो गौशाला है इसके ऊपर सुखी घास डाले बढ़िया है धूप काल में ठंडी है ठंड काल में गर्म है लेकिन नीचे सीमेंट कॉन्क्रीट का अनिवन क्या करे फर्श करे आपकी गोशाला है ये चारा डालने के लिए गवाह है और ये जो फर्श है पूरा सीमेंट कॉन्क्रीट का स्मूथ नहीं करना है अनिवन करना है नहीं तो ईट होती है ना ईट काली काली ईट उसका करिए वो पक्की होती है फुटकी नहीं नहीं तो क्या होता है सीमेंट का अगर स्मूथ करोगे तो पाप फिसलता है अब बात होने की संभावना होती है तो अब पीछे ढलान निकालिए ढलान पीछे पीछे एक सीमेंट की नाली जिस कोने में पूरी ढलान एकत्रित होती है वह सीमेंट का एक टंकी क्या होगा यहां का मूत्र नाली में आएगा ऑटोमेटिक यहां का मूत्र नाली में यहां का नाली में यहां का नाली में नाड़ी से कहा गिरेगा टंकी में गिरेगा ऑटोमैटिक एक महीना भी सोकर नहीं उठे तो चिंता की बात नहीं है पूरा ऑटोमेटिक है ना और इसके ऊपर इस टंकी के इस ओर भी एक मानवी मूत्र घर बांधिएमेंट का मानव संकटित हो जाएगा क्योंकि हमारे खेत में माता काम करती है बहने काम करती है मजदूर काम करते हैं हैं आदमी लोग भी होते पेशा को कहा बैठे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है संकोच होता है तो क्या करते हैं माता है? अपने वो जो मूत्र है ना अंदर के अंदर ही रखती है बाहर नहीं निकल लेती उससे किडनी फेलियर होती हो किडनी के दोष पैदा होते हैं आगे आगे लीवर भी एक्सिस हो जाता है तो ये गलत है इसके लिए वहाँ भी हमें एक मूत्र घर बनाना है कि हमारे काम पे आने वाली माता बहनें सभी लोग उसका उपयोग करें और वो भी मूत्र वहाँ संकलित हो जाए इस तरह की योजना हमें करना ही है साथियों गौमूत्र बहुत ही बढ़िया काम करता है देशी गाय का गौमूत्र और मूत्र अगर मानव का है तो अद्भुत घावना है अद्भुत घावना पुरातन काल में लड़ाइया होती थी तलवार से लड़ाई होती थी लड़ाई में दिन भर लड़ाई के बाद शरीर पर पूरे घाव होते थे शाम को लड़ाई बंद होने के बाद उस घाव में मलाम एक मलम लगाया जाता था रात भर में जख्म दुस्त हो जाते दूसरे दिन लड़ने के लिए तैयार कौन सा अद्भुत मलम था क्या था उसमें उसमें तीन पदार्थ थे एक देशी गाय का घी था शुद्ध देशी गाय का दो देशी गाय का मूत्र था और तीन तुलसी के पत्ते थे तुस के पत्ते उनको सड़ाया जाता था कुएं में वो लम मलम लगाया जाता है रात भर में घाव दुरुस्त होता था जख्म सुबह लड़ने के लिए तैयार इतनी अद्भुत ताकत है देशी गाय के गोमूत्र घी में तुलसी तो के पत्तों में अगर आप स्वीकारते नहीं आपको अमान्य है तो ठीक है एक काम करिए शाम को घर में जाइए अंदर से कुलाड़ी निकालिए क्या बोलती उसको कुलाड़ी बोलते हैं ना अन् अपने पाव पर मारिये ज्यादा मर्द मारिए दो टुकड़े नहीं चाहिए जख्म होना चाहिए ना अंदेशी गाय का गोमुत्र डालिए आधा घंटे में पानी में पाव डाले आगने होगी जखम दुस्त अगर आप मानव है तो मानव का मुठ डालिए आधा घंटे में पाव दुस्त हो जाता है आधा घंटे इतनी अद्भुत क्षमता है तुलसी के पत्ते का रोज डालिए आधा घंटे में जख्म होता है लेकिन देशी गाय का ही चाहिए जैसी होस्टिंग का गोमूत्र डालोगे पाव तोड़ना ही पड़ेगा पाव तोड़ना ही पड़ेगा ख्याल में रखिए उसका बिल्कुल नहीं चलेगा तो पांच से दस लीटर गोमूत्र हमने दस किलो क्या लिया गोबर लिया एक गाय एक दिन में ग्यारह किलो गोबर देता है है ना लिखा है ना आपने लिखा है एक गाय एक दिन में कितना देता है ग्यारह किलो गोबर देता है एक बिल औसतन पंद्रह तेरह किलो गोबर देता है और एक एम दूध पंद्रह लीटर दूध पंद्रह किलो देता तो साथियों देशी गाय के गोबर में अद्भुत क्षमता है गोबर का जो मैंने काम किया देशी गाय के यानी अनुसंधान किया प्रयोग किए तो दो बातें मुझे मालूम पड़ी पहली बात देशी गाय का गोबर जितना ताजा उतना अच्छा हाउ मच बेस्ट इज द बेस्ट देश का उडम एंड देशी गाय का गोमूत्र जितना पुराना उतना अच्छा हाउ मच ओल्ड इज द बेस्ट यानी आप एक हजार साल का भी गोमूत्र उपयोग में ला सकते वेदों में उसका वर्णन है मेरी जो हिंदी किताब है बड़ी किताब है देशी गाय कल्पक्ष उसमें पूरे दौरे दिए हैं वेदों के तो हाँ तीरी, तीरी थे थे थे थे। थे थे थे। हाँ हाँ घी देशी पुराना घी देशी गाय का गौमूत्र और तुलसी के पत्ते, तो तो ताँगे। हाँ ताँगे अरे सीधा डालिए ना मैंने बता ना आप सीधा डालिए ना माथा बोलते डाल दीजिए पाव है डाल दीजिए ठीक है ठीक है ठीक है? दस किलो गोबर गोबर मापना नहीं है क्योंकि हमारे साथी बैलेंस लेकर बैठते हैं नौ किलो हो गया नौ सौ ग्राम हो गया नौ किलो नौ सौ ग्राम सौ ग्राम कम है रात भर मिल नहीं आती कोई आवश्यकता नहीं कुछ है कुछ साइंटिस्ट लोग हमारे इसमें छोड़कर। तो क्या करना है सुबह वो बास का टोकड़ा होता है ना क्या बोलते हैं उसको किसमें हम गोबर निकालते हैं एक भर गया कि 11 किलो हो गया 10 किलो हो गया हम आपने क्या आवश्यकता 10 किलो गोबर एक एकड़ के लिका लिका। गोबर जीवाणु का तो महासागर है सवाल नहीं एक ग्राम में तीन सौ करोड़ गोबर संयोवकों का महाभंडार है हारमोन्स का महाभंडार महाभंडार बारिश शुरू होते ही घर घर के सामने प्रांगण में वो आदमी नौकर गुलाब की लकड़ी लगा रहा था स्टिक लगा रहा कलम लगा रहा था तो अंदर बूढ़ी नानी आई बोले ठहर ठहर कलम लगाई उसके ऊपर देशी गाय का गोबर का क्या लगा दे मैंने नानी को पूछा नानी ये क्यों लगाना है भाई मुझे, मुझे मालूम नहीं मेरे नानी ने मुझे बताया था वो क्या कह रही थी उसके नानी ने उसको बताया मालूम नहीं क्यों बताया उसकी नानी ऊपर गई थी मोबाइल लेकर गई थी मैंने कॉन्टेक्ट किया उसने कहा मुझे मालूम नहीं उसके नानी को उसने हजारों सालों से चला रहा है लेकिन मालूम नहीं उसमें क्या है साथियों अंगूठे बे मालूम नहीं लेकिन जैसी वो गोबर लगाया जो वो नीचे आए मूली बढ़ने लगी पौधा बढ़ने लगा तो बढ़िया काम करने लगा देसी गाय के गोबर में अद्भुत क्षमता है दस किलो गोबर एक एकड़ एक के लिए मैंने में एक बार काफी उसमें हमने मीठा पदार्थ मिलाया एक किलो गुड़ काफी है गुड़ तीन प्रकार के होते हैं एक काला होता है लाल होता है और पीला होता है सबसे बढ़िया काला गुड़ है सबसे सस्ता है दुनिया की रीत है जो सबसे बढ़िया है वो सबसे सस्ता है और जो सबसे घटिया है उसको ज्यादा कीमत ये कहा मिलता है काला गुड़ आपके गांव के उद्योगपति होते हैं ना कौन से वो तो शराब निकालने वाले हाँ उनको माधो होता है उनको माधोता उनके साथ जिनके अच्छे कांटेक्ट है उनको भी पूछ सकते हैं आप बैठे हुए छोड़कर है ना तो काला गुड़ सबसे अच्छे अगर उपलब्ध नहीं है तो लाल चलेगा नहीं तो पीला चलेगा एक किलो कुल गुड़ नहीं है ठीक है लेकिन गुड़ बनाना आपको सीखना ही पड़ता आपको मालूम है बचपन से आप गुड़ बनाते हैं कोई चिंता की बात नहीं लेकिन जिनके पास कूड़े नहीं है घर में भी गुड़ बना सकते हैं, कोई बड़ी रिस्क नहीं है घर में भी बना सकते हैं, बढ़िया होता है खाण भी घर में बन सकती है खाण सिर्फ घर में बन सकती है इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो साथियों अगर गुड़ नहीं है तो चार लीटर गन्ने का रोज डालना है गन्ने का रस निकालने की मशीन नहीं है, है खरीदना नहीं है दस किलो गन्ने तोड़ना है दस किलो गन्ने के पौधे उसके पत्ते निकाल लेना है बारीक टुकड़े करना है पानी में डाल देना है वो सब इसमें अर्क आ जाएगा नहीं तो मिठे फलों का गुदा एक किलो एक पपीता लगाया कितने फल लगते हैं सौ डेढ़ एक चिकू चीकू को क्या बोलते हैं सपोटा चिकू एक चीकू का बीज डाला कितने लगते हैं? चार हजार पांच हजार फल यानी एक चिकू लगाइए एक अमृत लगाइए एक केला लगाइए ये तो एक पपीता लगाइए आपके घर में मिल जाएगा ये फल बेचने वाले शाम को जो अतिरिक्त पक होते हो फेंक देते हैं बहुत तो अच्छे लेके आइए सस्ते मिलती तो एक किलो फलों का गुदा और कुछ नहीं मिला तो एक किलो तो है कौन सा राजनेताओं के मिठे मिठे आश्वासन तो है इसमें सब मिला दीजिए एक किलो मेड़ की मिट्टी नहीं तो अपने जंगल की एक किलो मिट्टी एक एक मुठ्ठी मिट्टी एक मुट्ठी पचास ग्राम अब इसको क्या करना है लिखिए इन सब को मिलाकर लकड़ी से घोलना है लकड़ी से घोलना है लकड़ी से घोलना है छाया में रखना है बोरी से ढकना है बोरी से ढकना है उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए बारिश का पानी भी नहीं गिरना चाहिए सूरज की रोशनी और बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए 48 घंटे रखे कितना घंटे रखे 48 घंटे रखे सुबह शाम दो समय उसको घोलिए एक मिनट के लिए प्रॉपर घोलना है सव्य गति अपव्य नहीं बाय से दाए बाय से दायवे घोलना है जैसे हम मंदिर में प्रदक्षि करते हैं ना घड़ी के काटे घूमते हैं उसी गति से घूमना है ये विश्व गति है ब्रह्मांड गति पॉजिटिव प्रोसेस निर्माण होते है अपसव्य गति से नेगेटिव प्रोसेस निर्माण होते केवल बाय शुदाय घूमना है एक मिनट के लिए 48 घंटे के बाद जीवामृत तैयार होता है 48 घंटे के बाद जीवामृत देने के लिए तैयार होता है एक एकड़ के लिए देना है 48 घंटे रखने के बाद जो जीवामृत तैयार होता है कितने एकड़ के लिए देना है एक एकड़ के लिए है ना लिखे, देखिये निर्माण तैयार होने के बाद जो जीवामृत तैयार होने के बाद सात दिन तक उपयोग कर सकते हैं सात दिन के पश्चात नहीं सात दिन तक उपयोग कर सकते हैं सात दिन के बाद नहीं और जुड़ाम बनाने के लिए मिट्टी का रंजन बहुत ही बढ़िया होता है मिट्टी का क्या बोलते हैं उसको बर्तन बहुत ही बढ़िया अगर नहीं मिलता तो 200 लीटर का बैरल चलेगा क्या बोलते उसको ग्राम चलेगा चलेगा आ, लोहे का चलेगा सीमेंट की टंकी चलेगी प्लास्टिक का भी चलेगा लेकिन क्या होता है एक संभावना बनती है कि रात को कोई सज्जन लोग उसको चुरा कर लेने की संभावना बनती है तो चलेगा प्लास्टिक भी चलेगा अगर आपके पास बहुत पैसा है स्विस बैंक में अकाउंट है तो सोने का भी टंकी चलेगा चलेगा यहां है गन्ने वाले है, हो सकता है अभी रिपोर्ट आ गई है दिल्ली से कि यहां के लोग भी बहुत ज्यादा स्विस बैंक में अकाउंट है गन्ने वालों के हो सकता है लेकिन तांबे तांबे का पाटना नहीं चाहिए तांबे पातम नहीं चाहिए अवॉइड करना है फंगी इफेक्ट देता है अगर आपके पास ड्राम नहीं है खरीदना नहीं है जीरो बजट है कुछ भी खरीदना नहीं है गांव का पैसा गांव में गांव का पैसा शहर नहीं शहर का पैसा गांव में क्या करना है जहां हमारा बोरवेल है या हमारी कुआ है वहां 200 सौ लीटर पानी जिसके समाता है ऐसा खड्डा खोदना चाहिए क्या खोदना चाहिए खड्डा खड्डा कैसे खोदना है हमको मालूम है क्योंकि दूसरे के लिए खड्डे हम खोदते ही रहते अभी वो समय अभी आ गया है नहीं ना नजदीक है अक्टूबर नवंबर में और उसके बाद वही काम है तो एक कुआ है यह हमारा गस्त होते यहां फीस खड्डा खोदना है खड्डे की मिट्टी चारों डालना है एक पत्थर लेना है अंदर की दिवाली पिट देना है देसी का गोबर लेना है उसका घोल बनाना है अंदर से क्या करना है लिप देना है अन बनाना है पति पत्नी को चार घंटे में खड्डा खोदना होता है बहनेबाजी नहीं हो मजदूर मिलता नहीं वो मंडरेगा ऐसा हो गया वैसा हो गया कोई बहाने बाजी की आवश्यकता नहीं पति पत्नी चार घंटे में खोज सकती हैं। अगर काली मिट्टी है चिकनी मिट्टी है तो क्या होता है यहां दरवाजे पड़ती है पड़ती है ना अंदर से जीवामृत निकल जाता है इस स्थिति में खड्डा खोदिये उसको पिट दीजिए देसी गाय के गोबर से डिप दीजिए शरण में एक ही बार जाइए 20-25 रुपए का प्लास्टिक का कागज मिलता है मिलता है ना क्या बोलते हैं आप हां वो खरीदिए दुकानदार को पैसे मत दे, उसको कहिए जीरो बजट है लेके आइए और अंदर पूरा सट कर लगा दीजिए दीवार को अब पल्ले ऊपर डाल दी अड़तालीस घंटे में हो जाएगा और जुआमोद काम करेगा उसको देने की विधि कैसी है इसके बाद बताया जाएगा अब मुझे बताइए कितने बजे ठाकुर साहब अरे आपका मन केवल घड़ी के में था आपका मन सुनने में नहीं था नहीं हम मतदान लेंगे मतदान लेंगे डेमोक्रेसी है, है कि मुझे मालूम नहीं लेकिन बोलते हैं हाँ एक ही बार काउंटिंग होगा बिल्कुल हाँ मुझे बताइए साढ़े बात बजे तक कौन बटना चाहता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है छ बजे तक वही हाथ उठ रहे वही हाथ उठ रहे सात बजे तक वही हाथ उठ रहे रात भरा वही हाथ उठ रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोकसभा है विधानसभा है ठीक है आधा घंटा चलेंगे ठीक है कि बंद करो बंद करना है ये क्या कह रहे हैं है? हाँ वो बताएंगे बताएंगे पहले ये बताइए कि चालू रखना है क्या बंद करना है ठीक हाँ, है ठीक है साढ़े पांच बजे एकड़ में दो सौ टन गन्ना कैसे ले मैं रहस्य बताऊंगा जिनको जाना है वो जाए जो बैठना है बैठे अब बैठेंगे अब बैठेंगे अब बैठेंगे तो <laughs> नहीं बहुत सारे लोगों को जाना है क्योंकि समय ठीक नहीं है अभी ठहरेंगे समय ठीक नहीं है वारदाते हो रही हैं तो रोकना ठीक नहीं है जो यहाँ स्थानी के स्थानीय लोग हैं जा सकते हैं ये यह विषय यही बंद होता है कल सुबह यही विषय चालू होगा लेकिन बाकी लोगों को बैठना है बाकी लोगों के साथ अन्य विषयों पर संवाद होने वाला है जो इस गांव के हैं जा सकते बाकी बाहर के लोग हैं यही बैठे हम आपसे आपस में संवाद करेंगे आपस में चर्चा करेंगे धन्यवाद हाँ सुबह नौ, हाँ, नौ बजे आना है आज अधिकांश लोग लेट आए थे कल यह ध्यान रखें सुबह नौ बजे शुरू हो जाएगा सब लोग को बजे आना है हाँ नौ बजे शुरू हो जाएगा जितने लोग आएंगे